कहना पड़ेगा क्यों बात ऐसे ही कहना पड़ेगा अरे बिना कैसे कैसे जाए क्यों छोटे बच्चों एक नाव की कथा सुना करते नाव एक था उसका ऐसा था उसके पेट जो उस सुन ले तो उसके पेट में पस्ती नहीं थी अब वो कथा भी नहीं सुनाएंगे बहुत लंबी चौड़ी है कभी कभी किसी लोगों के बहदनाव जैसे होते वो उनको जो बात किसी के दोस्तों सुने तो पेट में तो उनके समाते नहीं है पर वो कहीं न कहीं वो जो अपने उगलेंगी जरूर उसको निकालेंगे जरूर कहीं न कहीं बोलेंगे जब व्यक्ति में सरल भाव आ जाए सरल भाव को मैंने कपट छल छि कुछ न हो एकदम से स्टेज फॉरवर्ड व्यक्ति हो गया और उसका शांति चित्त हो गया निर्मल हृदय हो गया अभी कहते हैं ये भक्ति की एक प्रकार से पूर्णता हो गई नवम सरल और सबसन ना किसी से छल न करे इन, सबसन छलहीना मम भरोसा ही हर्ष धीना और कहते भगवान के ऊपर भरोसा रखे तो और हर्ष विषाद कुछ न करे हर्ष विषाद करी किसी बात में न हर्ष मैं किसी बात में कोई विषाद और भगवान के ऊपर आश्रय जैसे भगवान रखे जैसे भगवान करे उसी प्रकार करे सारा भगवान के ऊपर आश्रित रहना सीखे अंतिम भक्ति हुई लेकिन जो जल्दी बात नहीं आती भगवान के ऊपर ऐसा भरोसा हो जाना उसी के ऊपर निर्भर हो जाना इतना निर्भर हो जाना कि संसार के सुख दुखों की कोई कीमत नहीं उसके सामने उनकी तरफ ध्यान भी न दे तो है भक्ति की अंतिम स्थिति हो गई फिर देखेंगे उत्तरकांड में स्त्री भक्ति के उपदेश भगवान अयोध्या राषियों को देते हैं तो फिर वो यही कहते हैं कि जब जब की समस्त कामना छोड़े और सरल स्वभाव हो जाए यही लक्षण भी यहाँ बताए हैं वहाँ पर भी भगवान ने फिर दोबारा कहे हैं। कहो भगत पथ कमन प्रयासा जोग न जब तब मख सरल स्वभाव नमन कुटलाई संतोष सदाई अब देखो वहां की भक्ति यहाँ मती मिला सरल स्वभाव नमन कुटलाई यथा लाभ संतोष सदाई मोहर दास कहा नरे आशा करे तो कहो कहा विश्वासा माना फिर किसी को आशा किसी को न रखे आशा रखे तो एक भगवान से आशा रखे वही लक्ष्य भक्ति के लक्षण ये भक्ति की पूर्णता के लक्षण है भक्ति यहाँ तक आकर इसके माने भक्ति प्रारंभ सत्संग शारीरिक से भक्ति प्रारम्भ हुई और फिर वो भक्ति धीरे धीरे करके कर्मे में आई फिर व्यक्ति की भक्ति जो वो हो मन बुद्धि में आई और फिर व्यक्ति का स्वभाव बदला और फिर अंततः वो हो शुद्ध निर्मल पवित्र होकर के परमात्मा से जुड़ गया ये नवी भक्ति होगी देखो किस प्रकार भक्ति चलती है? भी स्थल से सूक्ष्म की ओर चलती है जैसे भौतिक शिक्षा जो स्कूली शिक्षा वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है अंतर की ओर चलती है इसी प्रकार से भक्ति भी बाई से अंतर की ओर चलती है स्थूल भक्ति प्रारंभ होती है फिर सूक्ष्म रूप धारण करती जाती है अंत में जो है व्यक्ति जो है अपने अंतर्गण में सरल शांत निष्कपट परमात्मा पर समर्पित इस प्रकार के भाव से प्राप्त हो तो गया तब बस वो फिर वो भक्त हो गया इस ये भक्ति का स्वरूप अब इसकी भगवान से कहते हैं कि नौ माँ एक हो जन होई नारी पुरुष करा कर अगर भगवान कहते देखो नौ प्रकार के भक्तियां ये हुई इनमें से कोई भी एक धरती स्त्री पुरुष किसी में भी आ जाए चराचर प्राणियों में से भी कोई भी हो किसी को एक प्रकार की धरती भी हो सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे ये भामिन फिर आ गया तो श्रीदास जी ने भगवान श्री राम जी ने उसको भामिनी कई बार कहा अभी पहले कहा यहाँ कहा अभी भी कहते बार बार भामिनी शब्द प्रयोग करते रहते है मन आदर सूतक उसके लिए है भगवान के लिए सवरी बड़ी प्रिय है लेकिन अब इसके माने भामिनी के माने सब शादी का सगर देखो तो ऐसा नहीं है कि भामिनी के माने वो शबरी बड़ी सुंदर है बड़ी तेजस्वी है और लाभ्य पूर्ण सौंदर्य पूर्ण बहुत उसका सुंदर रूप है इसलिए भगवान उसे भामिनी कह रहे हैं ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता गांव जंगल में रहने वाली दु धात में काम करने वाली गैर पढ़ी लिखी काली की जरूर रही होगी और जैसे वो लोग होते हैं शवर जात के लोग ऐसी जरूर रही होगी वो कौन मान सकता है इस प्रकार की कि वो सीता जी के समान सुंदर रही होगी इसलिए भगवान उसको सीता जी की तरह भामिन भामिन कह रहे हैं लेकिन वो इसके माने भगवान का सौंदर्य जो उनकी दृष्टि में है वो शारीरिक चमड़े का सौंदर्य नहीं है उनकी दृष्टि जितना भी सौंदर्य है उसकी सरलता का है उसके समर्पण का है उसकी जी जितने भी गुण भगवान ने बताया कैसे संतुष्ट रहने वाली है कैसे की सेवा में लगी रही कैसे उनके मथन के ऊपर विश्वास करने वाली है ये सब गुण उसको देख करके उसको लगा कि भ्रामी है तो असल में ये है सुंदर है तो असल में यही सौंदर्य असल जीवन का है तो यही है सौंदर्य जो तो है वो तो व्यक्ति का उसके सदुणों सौंदर्य उसके व्यक्ति के कर्मो में है तो उसका कितना कर्म उसके कितने सुंदर है आचरण कितना सुंदर है उसके भाव कितने सुंदर हैं उसके विचार कितने सुंदर हैं उसका स्वभाव कितना सुंदर है क्या ये सब सुंदर नहीं होते ये सुंदर होता है इसलिए इनकी इनकी सबकी सुंदरता को देख करके भगवानों से भ्रामीण बार बार कहते रहते कहते हैं कि सोई अतिशय प्रिय भ्रामीणी मौर्य सकल प्रकार भगत दृढ़ तुम्हारे अंदर तो सब प्रकार की भक्ति किसी मान है तुम्हारे नौ में से एक भी किसी को तो एक भी हो वो भगवान को बड़ा प्रिय है तो एक के माने ये कि अगर सत्संग में सत्संग भी है वो प्रथम भगत भी उसको है तो भी भगवान को प्रिय है आशा रखते है भगवान की ये भी आगे चल करके धीरे धीरे करके नवी भक्ति तक ये भी कभी न कभी पहुंचे ही जाएगा इसलिए भगवान को वो भी प्रिय है नौ में से कोई भी हो भक्ति का जब एक बार भक्ति के मार्ग पर आ गया तो धीरे धीरे करके भक्ति का विकास होता ही रहेगा और वो भगवान को तो प्रिय हो गया उसी समय से जब से भक्ति का मार्ग अपनाया उसने ए, तो सही अतिशय सौय प्रिय भानी ने मोरे सकल प्रकार भगत भगवान ने कह दिया देखो तुम्हें तो नौ से नौ में से नौ प्रकार की भक्ति तुमको प्राप्त है अब देखो उसको जो नौ प्रकार की भक्ति कैसे हो सकती है अब आप अपने मन में बैठ करके घुमते रहे बैठे बैठे सुन देखे अगर वो मत मृष के आश्रम में आई उन क्या सेवा करती रही तो उसको सत्संग भी प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ गुरु भी प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ कथा भी उसने सुनी की नहीं सुनी मंत्र जाप किया कि नहीं जाप किया गुरु की आज्ञा का पालन किया कि नहीं किया उसमें फिर उसकी प्रकार से ये सब जितने जितने जो, जो, जो ये सब देखोगी संभावनाएं है। इन सब प्रकार के नौ प्रकार की भक्तियों जो उसमें है कि नहीं है तो आप देख लेंगे की हाँ नौ प्रकार की भक्ति जो उसमें है तभी भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर तो नौ तो जो भी वृंद दुर्लभ गति जिसको भी भक्ति प्राप्त होती है तो योगी लोग जिस, जिस गति को जिन लोगों के लिए दुर्लभ है जिसको प्राप्त करने के लिए बड़ा प्रयास तक तो प्राप्त नहीं होती और तो कहूँगा सोई वो भक्ति वो गति आज तुमको सुलभ होगी क्योंकि भक्ति तुमको प्राप्त है इस भक्ति के बल पर ही तुमको योगियों के लिए दुर्लभ गति आज तुमको सुलभ होगी मैंने भक्ति उसकी परिपक् होकर भगवान को ही प्राप्त कर लिया भगवान स्वयं उसके सामने खड़े हुए स्वयं उसके आश्रम में आ गए घर में आ गए तो आप देखो भगवान की प्राप्ति उसको हो जाती है और भगवान उसको सदगति भी प्रदान कर देते हैं अब देखो ये क्या एकद्धांत भगवान कहते हैं ये भी याद रखने का है ये कहते हैं कि मम दर्शन फल परमे कि की जीव जीव सहज स्वरूपा भगवान कहते देखो मेरा दर्शन व्यर्थ का नहीं है मम दर्शन फल परमे हमारे दर्शन का फल क्या है अद्भुत फल है पूरा विचित्र फल है इसलिए कहते हैं क्या फल है भगवान के दर्शन का ये फल है कि जीव निज स्वरूपा जीव को अपना सहज स्वरूप प्राप्त हो जाता है अब जो लोग वेदांत में सुन रहा है पंचदशी में सुन रहा है उनको मानो जीव का सहज स्वरूप क्या है तो बताने की जीव तो थोड़े हो हा? जीव का सहज स्वरूप सचिद स्वरूप आत्मा जो जीव का सहज स्वरूप है उस आत्मा स्वरूप में जहाँ उपाधियां मन बुद्धि की वासना लगी तो वो जीव भाव में आ गया तो जीव उसका अपना असली स्वरूप थोड़ा है जीव तो दिक्कत स्वरूप है जैसे विकलो की एक राजा है और राजा क्या है तो राजा का तो राजस्व तो जो है कोई असली रूप उसका थोड़ा है वो तो व्यक्ति अपना राज्य छोड़ करके बन में जा करके कहीं साधारण स्थान पर अन्य के स्थान पर अपना अपना मुकुटकुट अपना बस्तर वो सब मणि माला मणिमाला सर्वतालपुर के धर दे और उसके बाद में एक अन्य व्यक्तियों की तरह से अपने शरीर मात्र से खड़ा हो तो अब ये क्या है उस राजा का असली रूप ये है एक मनुष्य वो भी वही शरीर वही पांडौतिक शरीर तो उसकी जो उपाधियां है उन उपाधियों को जब दूर करें तो उसका असली रूप कहलाता है सहज रूप वो है उपाधिया धारण कर ली तो उपाधि धारण किया वो उसका सहज रूप नहीं तो इसी प्रकार से जीव का सहज रूप क्या है जीव की उपाधियां हमको अलग करो जो शेष बचा वो जीव का अपना वास्तविक रूप है उपाधिया जहाँ उसने कार शरीर सूक्ष्म शरीर स्थल शरीर इन तीनों शरीरों की उपाधियों को जो दूर किया जीव भाव उसका समाप्त हो गया अब उसका क्या हुआ आत्मभाव आ गया अपना अब वो आत्मा करके है शुद्ध आत्मा निर्विकार चेतना स्वरूप आनंद स्वरूप वो स्वरूप उसको प्राप्त हो जाता है अब देखो ऐसी ज्ञान की बातें कृषि आती बीच बीच में बोलते रहते हैं भक्ति की चर्चा कर रही है भक्ति की बात हुई और भक्ति के बल पर भी अगर किसी को भगवान की प्राप्त जैसे शवरी को भगवान की प्राप्त हो गई और भगवान के दर्शन शवरी को हो गए तो शवरी को भगवान के दर्शन हो गए इसके माने और जीव नहीं रह गए और शवरी भी आत्मा स्वरूप को प्राप्त करती है तो इसके माने ये है कि आपने आत्मा स्व को प्राप्त कर लेना कोई ऐसी बात नहीं है कि उसके लिए कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय की विद्या पढ़े वो तभी उसको प्राप्त कर सकता है सऊरी की तरह से हो अशिक्षित व्यक्ति आदमी हो, हों निची जात आदि के हों तो भी आपके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ये बात तुलसीदास तो जी को तो मान्य है ही है भगवान तो बोली रहे हैं तुलसीदास तो जी के शब्दों में शंकराचार्य ने भी इस प्रकार से कहा है देखो धर्म में तो अपनी मर्यादाएं हैं धर्म में किसको क्या करना चाहिए उसके लिए तो शास्त्रों ने विधि निषेध बनाए हुए प्रतिबंध लगाए हुए हैं लेकिन जब परमात्मा की बात आती है कि को कोई व्यक्ति व्यक्त हो करके परमात्मा की भक्ति उपासना ज्ञान आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए इनको प्राप्त करने के लिए योग्यता चाहिए विधि की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा को प्राप्त करे ऐसा व्यक्ति भक्त करे ऐसा ना करे ऐसा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करे ऐसा ना ज्ञान प्राप्त करे तो शंकराचार्य जी ने जहाँ प्रसंग आया है वो काशी में चांदाल की कथा जब आती है कि वो लिए हुए कुत्तों के लिए वो रास्ते में चला आ रहा था तो शंकराचार्य जी ने उससे कहा हटो हटो किनारे हटो किनारे हटो शिक्षा में भी शंकराचार्य जी बोले हमको निकलने दो समझ छू न जाए तब रास्ते में और खड़ा हो गया और शंकराचार्य जी बहस करने लगा तब वो जब उसने ज्ञान की बातें बोलने लगा अपने आत्मास्वरूप की बातें परमात्मा स्वरूप बातें बोलने लगा वो तो शंकराचार्य जी ने भी उसको प्रणाम किया धंडा को प्रणाम किया क्यों मैंने उन्होंने शंकराचार्य ने स्वीकार किया कि इस परमार्थ के क्षेत्र में विधि निषेध काम नहीं करता कोई विद निषेध के चक्कर में फैला रहे लेकिन परमार्थ विधि निषेध नहीं है इसलिए धर्म में भी विधि निषेध नहीं है ऐसा नहीं है धर्म है विध है धर्म के पालन करने में कौन किसका धर्म है उसको अपना अपना धर्म वहां पालन करना पड़ेगा वहां विध्निषेध ही महत्वपूर्ण है इसलिए शास्त्रों को समझना इन सबको तात्पर्य को समझने के लिए ध्यान देना पड़ता है थोड़ी सी कि क्यों कहा क्या बात है अगर धर्म में कहीं किसी व्यक्ति को कह दिया कि देखो तुम जो है ये ये भी नहीं कर सकते हुँ? अनुष्ठम यज्ञ यज्ञ जो ये है की यज्ञ तुम्हारे करने का तुम अधिकारी नहीं तुम यज्ञ नहीं कर सकते क्यों कि तुम ब्राह्मण नहीं हो ये यज्ञ ब्राह्मण ही कर सकता है तुम क्षत्रिय हो राजस्व यज्ञ कर सकते हो ये कर सकते हो कर सकते हो लेकिन ये यज्ञ नहीं कर सकते तो दूसरा व्यक्ति का एक अच्छा हमको तो अधिकार नहीं है इस प्रकार का ये विधि निषेध है तो ये विधि निषेध सरकार हो लेकिन जब कोई व्यक्ति ये कहने लगे की अब आगे करके परमात्मा की परमात्मा की प्राप्ति की बात आने लगे भगवान की भक्ति ज्ञान की बात आने लगे तो फिर तो तो तो आप नहीं कह सकते उसको क्या आप भगवान का नाम मत लो आप ये नहीं कह सकते आत्मज्ञान प्राप्त तो मत करो आप ये नहीं कह सकते कि परमात्मा का नाम मिलो ध्यान न करो उसके लिए विधि निषेध नहीं हो सकता वो सबके लिए द्वार खुला सभी संतों ने कहा है, तो शंकराचार्य क्या तुलसीदास हो शंकराचार्य हो और, और कोई जितने भी संत हुए सबने इस प्रकार से कहा कि परमार्थ के लिए किसी का द्वार बंद नहीं है किसी भी कथाएं इस प्रकार हैं। के शब्दी की भी कथा आती है जताई की भी, भी कथा आती है इससे भगवान दिखाते हैं इस प्रकार कि देखो परमार्थ का मार्ग सबके लिए खुला हुआ तो, तो ये उस प्रकार से जीव जो हो इस पारमार्थिक ज्ञान से या भक्ति से जीव अपने जीव भाव से छूट जाता है अपनी वासनाओं से छुटकारा पाया जाता है जन्म मन के चक्र से छुटकारा जाता है संसार के जो संसार के में जो हुआ संसार जान में उससे छुटकारा हो गया ये सब हो गया तो मैंने जीव को सहज रूप प्राप्त हो गया तो भगवान ने कह दिया कि जीव पावन सहज इसके माने जीव का सब संसार जान मिट जाता है उसकी सब उपासनाओं से छुटकारा हो जाता है जन्म जनमृत से उसका छुटकारा हो जाता है उसकी मुक्ति प्राप्त हो जाती है शुद्ध हो जाता है आत्मस्वरूप निर्विकार हो जाता है आनंद हो जाता है ये समर्थन इसमें आ गया इसलिए कहते हैं जनक सुता कह सुध भामिनी यहाँ तक तो भगवान ने भक्ति की बात उसे की अब देखो उसको उसको भी आदर भी देते हैं आदर देने के लिए भगवान कहते हैं जनक सुता कह सुध भामिनी हे भामिनी अब देखो भामिनी वही पहले भामिनी भी थी वही फिर बीस भामिनी भाईनी आ गए अब फिर भामिनी भगवान को भ्रामी लगातार दिखाई देती है उसके अलावा और अच्छा शब्द ही अच्छा शब्द सूझ पड़ता कहते हैं की जनक सुता कैशु भामिनी हे भामी जनक उनके सीताजी के सुधे जाने क्यों कहू करिबर गी तुम्हें तो, तो पता होगा कि सीता जी कहाँ हैं तो उनकी सुधी को हमें पता हो करीबर ये क्या होता है हाँ? अब देखो करी के बने हाथी हाँ? और बर के बने श्रेष्ठ और गामिनी के बने जैसे हाथी की जिस प्रकार चले होती है उस प्रकार की चलने वाली माने स्त्रियों के तमाम स्वभाव में है उनकी गतियां भी सुंदर गति है तो मैंने इस प्रकार की सुंदर गति का पारणन कर लिया और सुंदर गति को आज जब हामिनी भगवान को दिख रही है तो उनको ये भी दिखती है कि ये भी इसका मुख भी चंद्रमा के समान है मानो इसका भी जो इसकी गति भी जो है हंस की तरह से चलने वाली है हाथी की तरह से हाथी की तरह से चलने वाली अब वो सब सौंदर्य मानो उनको सबको अब इसका सौंदर्य तो ऐसे तो नहीं कह सकते अब बेचारी वृद्धा बहुत बुद्धि शुद्धि अब हंसगामी क्या होगी अब करिवर गामनी क्या होगी लेकिन भगवान सुख क्यों बोल रहे हैं तो उसका हम ढूंढना पड़ेगा तुलसीदास जी भाव हो गए भक्ति को लेकर के ऐसी भक्त ने सबरी दिखाई दी तुलसीदास जी को तो शबरी चाहे इतनी वृद्ध हो अब आगे देखते हैं शरीर छोड़ने को तत्पर है और काम मतंग शरीर का छूट चुका है उसके दिन तक वहाँ पड़ी पड़ी अब भगवान राम आए हैं तो कोई अब यह नहीं कि वो कोई युवा स्त्री हो षोड़ी हो खोड़सी हो अंतगामी हो ऐसे करके वो नहीं है वो कोई इस प्रकार को स्वीकार नहीं कर सकता लेकिन फिर भी तुलसीदास को भगवान राम को करिवर गामनी करके लगती है तो इसके माने यही है कि जो व्यक्ति अध्यात्म मार्ग पर चलता है उसकी गति सुंदर है वो सही मार्ग पर है सही रास्ते पर चल रहा है और वो करीबर काम नहीं है कुत्ते के रास्ते पर वो नहीं जा रही है और आती के रास्ते पर चल रही है बस इस प्रकार के देखो कि ये जीवन के रास्ते हैं ये भिन्न भिन्न इनमें ये अध्यात्म का रास्ता सबसे सुन्दर मार्ग है सबसे सुंदर विभिन्न है और यही कहते हैं कि अब आपको ये पता बताओ भगवान से ज्यादा सबरी को पता है भगवान सबरी से पूछते हैं बताओ सीता जी कहाँ होंगी कहाँ उनको हम ढूंढे कहा हम जाए ये क्या हुआ अब अभी तक तो भगवान भगवान थे परप्रम परमात्मा थे उन्होंने अवतार दिया था सबरी को दर्शन दे रहे थे मनमारा धारण किए हुए थे अपने घर कर रहे थे अब भगवान में घट अपने नाट के रूप में आ गए अब राजकुमार बन गए जिनकी की पत्नी का हरण हो गया है अब वो भगवान भगवान नहीं रहे साधारण मनुष्य रहे साधारण मनुष्य को क्या चाहिए कि ऐसे संत जैसे कि शवरी जैसे संत हैं ऐसे संतों से अपनी समस्याओं का निवेदन उनसे करना चाहिए कैसे तो भगवान एक साधारण मनुष्य करें नाटक करने लगे अरे आप तो महान संत हो आप तो बड़े ये दिव्य भक्त हो आपको सब सब गति की प्राप्ति है अब हमारी सहायता करो थोड़ा सा बताओ की सीताजी अब कहाँ होंगे उनको हम कहाँ ढूंढे कहते पंपा सरही जाओ रघुराई अब शबरी विजे को बताती है शबरी भी, शबरी भी मन में दोनों तरह की बातें हैं शबरी जानती भगवान ये भी आके हमको देख रही है और ये भी देख रही है कि राजकुमार का रूप न धारण किए हुए इसलिए दोनों प्रकार के भाव रख करके वो भगवान से बोलती है कहती पंपा सरहे जाओ रघुराई आगे एक, एक सरोवर है उसका नाम पंपा था उस पंपा सरोवर के पास आप जाइए तो वहाँ कहा है सुग्रीव मिटाई वहाँ आपको सुग्रीव मिलेगा और सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी मैंने भविष्यवाणी कर रही थी उसको भविष्य की बातें भी दिखाई दे रही है मैंने ऐसे भक्त लोग ज्ञानी लोग कैसे सिद्धावस्था प्राप्त कर लेते हैं और कैसे उनको दूसरे के हृदय की बात या दूर की बात या कैसे भविष्य की बात का ज्ञान हो जाता है उसको भी सबने को भी ये शक्ति प्राप्त हो गई तो वो भगवान को बता दी वहां जब आप जाओगे तो वहां सुग्रीव मिलेगा सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी कहा हुई है सुग्रीव में कहा ये नहीं कहा तो कि सुग्रीव से जाकर के आप मित्रता करो ये नहीं कहते आप वहां जाओगे तो सुग्रीव से तो मित्रता होगा करेगी वो तो भविष्य में होना ही है कहा ऐसे करके भविष्यवाणी कर रही वहाँ सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी सो सब कहे देव रघुवीरा देव रघुवीर वहाँ पर वो आपसे सब बताएगा देव के माने आप भगवान हो रघुवीर के माने आप राजकुमार हो आ, दोनों बातें ये देव हे रघुवीर वहाँ पर वो से मित्रता होगी वो सब बातें आपको बताएगा और जानको पूछ मत धीरा और कहता है भगवान आप जानते हो वे आप पूछ रहे हो तो ये बताइए जानते हो पूछ रहे हो या वो सभी कहती आप भगवान हो इसलिए आप जान रहे हो आ? और मनुष्य रूप धारण किए इसलिए नाटक कर रहे हो तो कभी जानते हुए भी आप हमसे पूछ रहे हो इस प्रकार से ऐसे लेकिन शवरी ने बता भी दिया कि आ, अगर आप पूछते हो तो बता भी हमने दिया तो बार बार प्रभु पद सि ने फिर भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम किया और प्रेम सहित सभी कथा सुनाई और फिर बड़े प्रेम के साथ में सब कथा सुनाई फिर सब क्या कथा सुनाई है? शवरी फिर अब कथा जो उनकी तो हो गई थी की सीता जी कैसे कहा मिले क्या होगा ये तो बता ही दिया था अब कथा रह गई इतनी कि शौरी ने यह भी बताया कि हे भगवान हम यहाँ पर आश्रम में आकर के यहाँ मतन ऋषि का पहले आश्रम था और उनके यहाँ पर आश्रम में सेवा करते रहे और उसके परिणाम अस्प फिर उन्होंने किस प्रकार तो से हमारे ऊपर कृपा की कैसे उन्होंने फिर हमको ये कहा था कि तुम यही धैर्य पूर्वक रहना भाष करना तुमको एक दिन भगवान राम आकर के यही मिलेंगे ये सब कथा जो उसने भगवान को सुना दी कहा इसलिए मत अश की कृपा से ये कथा इसलिए सुनाई जिससे अगर ये कहे कि हमने अपनी गति से इस प्रकार की भक्ति प्राप्त कर ली हमने अपने गुण के कारण हमने ये योग्यता को प्राप्त हो गई है तो वो सब अपने गुरु के ऊपर रखती है कहते उन्हीं की कृपा से ये सब इस प्रकार का हुआ जो आपको दर्शन हुए तो प्रेम सहित सब कथा सुनाईया प्रेम का सहित माने वो गुरु भक्ति के साथ में और प्रेम के साथ में गुरु भक्ति के साथ में गुरु की कथा का उसने वर्णन किया तो कही कथा सकल बिलोह के हरिमुख हृदय पद पंकजरे राम जी के मुख मुख्य देखती रही और बिलोह की हरिमुख और फिर उसके भगवान के चरणों की तरफ उसने देखा हृदय पद पंकज दरे भगवान के चरण कमलों को उसने अपने हृदय में धारण किया हृदय में धारण किया तो कि मैंने उनको स्मरण भनी भात देख करके वैसे ही के वैसे, उसने अपने हृदय में पक्का करके स्मरण कर लिया और स्मरण करके फिर क्या करती है वो कि की पावक देह है उसने योगाग्नि से अपने शरीर को जला दिया उसको योग की के से अग्नि उत्पन्न हुई और उसका सारा शरीर जलने लगा और जल करके मासूम हो गया तज योग पावक देह है पद लीन भाई और वो भगवान के पद में लीन हो गई मैंने जब भगवान का जो बैकुंड धाम है उस बैकुंध धाम में चली गई वही पहुँच भगवान तो के चरणों में दीन हो गई और जहां नहीं फिरे और जहां से पहुंचकर के फिर लौटना नहीं पड़ता माना यह अपुनरावर् गति है गीता के अनुसार दो प्रकार गतिया है पुनरावर्ती गति अपरावर्ती गति जिन लोगों को परमात्मा अगर ज्ञान भक्ति प्राप्त हो जाती है परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं उनकी गति अगुर्वर्ती है वो लौट करके फिर शरीर प्राणी और शरीर धारण नहीं करने पड़ते जन्मुक्त नहीं होनी पड़ती उनको वो गति उनको प्राप्त हो गई तथा उसके बाद में उस पद को खोजना चाहिए उस परमात्मा को जहाँ से लौट करके आना नहीं होता उसी को कहते हैं कि भा जहां, नहीं फिरे जहाँ से फिर व्यक्ति को लौटना नहीं पड़ता ये तो सभी की कथा हो गई यहाँ पर हाँ? अब जो समीर की कथा समाप्त हुई तब अब उसके संबंध में कुछ जैसी जो वक्ता जो कथा सुनाता है उस कथा के संबंध में अपना भाव व्यक्ति करता है उसका उसके क्या शिक्षा मिली इस कथा से तो पूछते है कि देखो इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रतिशता रे नर ये नर संबोधन ये तुलसीदास तो जी जैसे जो है वो सब दरों को बुला के संबोधन करते हैं कि के रे कर्म अधर्म जितने नाना प्रकार के तुम कर्मों में प्रवृत्त हो अथवा अधर्म में प्रवृत्त हो उसको सबको छोड़ो कर्म के चक्कर में मत पड़ो परमात्मा को पकड़ो और अधर्म को छोड़ो परमात्मा को पकड़ो बहुमत नाना प्रकार के मत मतांतर हैं उन मत मतांतरों को छोड़ो धार्मिक मत मतान्तर भी बहुत से हैं, अध्यात्मिक मत मतान्तर भी बहुत से हैं, मत मतांतरों के चक्कर में मत पढ़ो सब छोड़ो उनको और क्या करो कि ये सब छोड़ो शोक प्रद सब त्याग ये सब शोक प्रदान करने वाले हैं, शोक प्रद हैं कि मन सब दुखदाई है ये कर्म भी दुखदायी है रंग भी दुखदाई है नाना प्रकार के पंथ नाना प्रकार के है वो भी सब दुखदायी है इन सब दुखदायी सब बातों को छोड़ो सब त्याग इन सबको त्याग और क्या करो विश्वास करी कह दास तुलसी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान में विश्वास करो और राम पद अनुराग हो और भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करो इस कथा का ये हाँ। तो भाई ये तो सबके लिए है लेकिन समरी की कथा के साथ में इसको क्या उपदेश है ये तो कहते हैं इसलिए है देख लो समरी की कथा को देखो और इससे ये सीख लो कि जात ही में अग जन्म मई मुक्त मुक्तना ऐसी स्त्री को भी भगवान ने मुक्त कर दिया जो है आ? और अघ जन्मयी जो अग्नि की जन्मभूमि जन्ममयी को मने मई मन भूमि तो जन्म जन्ममय के माने जन्मभूमि जो पाप की जन्मभूमि है जैसे काशी जो है मुक्त की जन्मभूमि है ऐसे ये जो है वो कहते हैं जो कि जो है वो पाक की जन्मभूमि है ऐसी जातिहीन उसको भी मुक्त की ऐसी स्त्री को भी भगवान ने मुक्त कर दिया तो देखो भक्ति की क्या महिमा है भगवान की क्या महिमा है उसको बात को ध्यान में रख के महामंद मन सुख चाह ऐसे प्रभु विशा ऐसे भगवान को भी भूल करके अगर कोई सुख संसार में चाहता है तो महामंद मन तो उसका उसकी बुद्धि महामंद मन्नमती का है माना उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही इसीलिए वो जो है वो भगवान को भुला करके संसार में लिप्त हो रहा है ये इस कथा का मॉरल जैसे अंग्रेजी में कहते हैं या उपदेश शिक्षा जिस कथा जो मिलती है ये तुलसीदास ने बता दी इसलिए पता चलता है कि ये कथा जो है तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम पूर्वक नव प्रकार की भक्ति स्वयं अपने बताई और तीन भक्ता अपने, अपने जो जहाज बात जो बोलते रहते हैं वो तुलसीदास सुनाते रहते हैं लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि तो तुलसीदास जी ने ये सब इस कथा को अपने ही हाथ में लिया और स्वयं उसके वक्त बने और स्वयं उनको सुनाया और उन लोगों के लिए सुनाया जो संसारी मनुष्य हैं, उनके लिए ये सब भी अब देखो शंकर जी जो कथा सुनाते हैं पार्वती जो सुनाते हैं और शंकर जी देवकोट के पार्वती देवकोट के तो शंकर जी की कथा तो देवकोट के लोगों के लिए है वो मनुष्यों के लिए तो बहुत दुर्लभ है मनुष्यों के लिए कथा किन की है तुलसीदास तो जी की तुलसीदास तो तो तो जी कहते हैं तो मनुष्य संबोधन ही कर देते हैं कि नर विविध कर्म अधर्म बहुमत सुख प्रत सब त्याग रे नर नरों को सुनाने वाली कथा है तो कहते हैं कि इस मन्द मत में मूर्खता में मत पड़ो संसार के चक्कर में तमाम कर्मों में प्रवृत्त मत रहो पापा के कर्मों में प्रवृत्त मत हो भगवान की भक्ति करो भक्ति कैसी होती है न प्रकार की बताई गई इनमें से कोई न कोई भक्ति को पकड़ो जो भी पकड़ने में उस मार्ग पर चलो आगे इस प्रकार से पूरा होता है न्या्य स्प्रिहारघुपते हृदय सुमीए सत्यं बनखिला भक्ति प्रय्च रघुपुंगवन निर्भरा काम आदिशि संच श्रीराम जयराम जय जय राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम